हैप्पी प्रिंस ऑस्कर वाइल्ड नगर के बीच में एक बहुत ऊंचे स्तंभ पर हैप्पी प्रिंस की मूर्ति लगी थी मूर्ति पर सोने की परतें चढ़ी हुई थी उसकी आंखों से दो सुंदर आंखों में दो सुंदर नीलम लगे हुए थे और तलवार की मूठ पर एक बड़ा लाल रूपी चमक रहा था एक रात एक नन्नी हवा उस नगर में उड़ती हुई आई उसने स्तंभ स्तंभ पर खड़ी मूर्ति को देखा वो हैप्पी प्रिंस के दोनों पाओं के बीच में आकर बैठ गई मेरे पास स्वर्ण सैन कक्ष है उसने अपने आप से कहा और सोने की तैयारी करने लगी लेकिन जैसे ही वो अपने सिर को पंख से ढकने लगी पानी की एक बूंद उस पर गिरी फिर एक और बूंद गिरी जब तीसरी बूंद गिरी तो उसने ऊपर देखा हैप्पी प्रिंस की आंखें आंसुओं से भरी हुई थी और उसके सुनहरी गालों पर आंसू बह रहे थे चांद के प्रकाश में उसका चेहरा इतना सुंदर दिखाई दे रहा था कि अबाबिल का मन करुणा से व्यथित हो गया व्यथित हो गया तुम कौन हो उसने पूछा मैं हैप्पी प्रिंस हूँ फिर तुम रोक क्यों रहे हो अबा बिल ने पूछा तुमने मुझे भिगो दिए भिगो ही दिया है जब मैं जीवित था और मेरे भीतर मानव का हृदय था मूर्ति ने कहा मुझे पता न था कि दुख क्या होता है मेरे दरबारी मुझे हैप्पी प्रिंस बुलाते थे और मेरी मृत्यु के बाद उन्होंने मुझे यहाँ इतनी ऊंचाई पर खड़ा कर दिया है और मैं अपने नगर के सब लोगों का दुख देख सकता हूं यद्यपि मेरा हृदय शीशे का है लेकिन मैं अपने आंसू रोक नहीं पाता बहुत दूर मूर्ति नागे का एक गरीब का घर है बहुत दूर मूर्ति ने आगे कहा एक गरीब का घर गर है वहाँ एक छोटा लड़का बीमार है और वो बिस्तर में लेटा है वह संतरे मांग रहा है लेकिन उसे देने के लिए उसकी माँ के पास नदी के पानी के अतिरिक्त कुछ भी नहीं है इसलिए वह रो रहा है अबाबिल क्या मेरी तलवार की मूठ में लगी रूबी निकालकर कर तुम उसके पास नहीं ले जाओगे इजिप्त में मेरे मित्र मेरी प्रतीक्षा कर रहे हैं अबाबिल ने कहा मेरे मित्र नील नदी के ऊपर उड़ रहे हैं और कमल के फूलों के साथ बातें कर रहे हैं शीघ्र ही वह महान राजा के मकबरे में सोने चले जाएंगे राजा स्वयं वहाँ एक चित्रित ताबूत में है उसके गले में हल्के हरे रंग की जेड़ की एक माला है उसके हाथ सूखे पत्तों जैसे हैं अबाबिल नन्नी अबाबिल तुम एक रात मेरे साथ नहीं रहोगी और मेरी दूत न बनोगी हैप्पी प्रिंस इतना मायूस दिखाई दे रहा था कि अबाबिल ने मूर्ति के तलवार में लगी रूबी निकाली और उसने अपनी चोच में पकड़कर नगर के घरों के ऊपर उड़ने लगी अब वो बड़े गिरजाघर के मीनार के पास से निकली जिस पर देवदूतों की सफेद संगमरमर की मूर्तियां बनी थी वह नदी के ऊपर से गई उसने जहाज़ों के मसूलों पर लटकती कंदीले देखी आखिरकार वह गरीब के घर पहुंच गई जहां बीमार लड़का लेटा था और रूबी के एक रूबी को एक मेज़ पर गिरा दी फिर वह उड़कर हैप्पी प्रिंस के पास लौटा आए और उसे बताया कि उसने क्या किया था इतनी अनोखी बात है कि यद्यपि बहुत ठंड है लेकिन मैं गर्म महसूस कर रहा हूँ प्रिंस ने कहा अगले दिन जब आकाश ने चांद दिखाई देने लगा अबाबिल ने ऊपर फ्रेंच ऊपर हैप्पी प्रिंस की ओर देखा मैं ईजिप्ट जा रही हूँ उसने कहा अबाबिल नन्ही अबाबिल प्रिंस ने ये तुम एक और रात मेरे साथ न रहोगी मेरे प्रिय मित्र इजित में मेरी राह देख रहे हैं अबाबिल ने कहा वहाँ ग्रेनाइट के विशाल सिंहासन पर भगवान मेमन विराजमान हैं। सारी रात वह तारों को निहारते हैं और जब भोर का तारा दिखाई देता है तो वह प्रसन्नता से एक बार किलकारी मारते हैं और फिर खामोश हो जाते हैं दोपहर के समय जंगल के शेर नदी किनारे पानी पीने आते हैं अबाबिल नन्हे अबाबिल प्रिंस ने कहा नगर में बहुत दूर एक घर की अटारी में मुझे एक युवक दिखाई दे रहा है वह नाट्यशाला के लिए एक नाटक लिख रहा है लेकिन उसे इतनी ठंड लग रही है कि नाटक पूरा करना उसके लिए संभव नहीं है मैं सिर्फ एक रात और तुम्हारे साथ रहूंगी अबाबिल ने कहा और वह बहुत दयालु थी क्या मैं दूसरी रूबी ले जाऊँ अफसोस अब, अब मेरे पास कोई रूबी नहीं है प्रिंस ने कहा मेरे पास मेरी आँखें ही बची हैं वो भारत के अनमोल नीलमों से बनी है एक नीलम निकाल लो और उसे उसी वक्त के पास ले जाओ प्रिय प्रिंस अबाबिल ने कहा मैं ऐसा नहीं कर सकती और वह फिर रोने वह रोने लगी अबाबिल नन्नी अबाबिल प्रिंस बोला जैसा मैं कह रहा हूं वैसा ही करो तो अबाबिल ने मूर्ति की एक आंख से नीलम निकाल लिया और उसी युवक की अटारी की ओर चल पड़ी और जब युवक ने अपना सिर उठाया तो उसने अपनी मेज पर एक नीलम देखा अब मुझे तुम्हें अलविदा कहना ही होगा अगले रात जब चांद फिर दिखाई दिया अबाबिल चिल्लाई मैं इजिप्ट जा रही हूँ अबाबिल नन्नी अबा प्रिंस ने कहा क्या एक रात और तुम मेरे साथ न रहोगी शीत ऋतु है अबाबिल ने उत्तर दिया और शीघ्र ही वहाँ यहाँ बर्फ गिरने लगेगी इजिप्त में खजूर के पेड़ों पर धूप गर्म है और मगरमच्छ कीचड़ में लेटे रहते हैं और बिना हिले डुले इधर उधर देखते हैं प्रिय प्रिंस अब छोड़कर मुझे, मुझे जाना ही होगा लेकिन अगले वसंत में मैं तुम्हारे लिए दो सुंदर रत्न लेकर आऊंगी वहां नीचे मैं तुम्हारे लिए दो सुंदर रत्न लेकर आऊंगी वहां नीचे चौराहे पर हैपी प्रिंस ने कहा माचिस बेचने वाली एक छोटी लड़की खड़ी है उसकी सारी माचिसी गंदी नालों में गिर गई नाली में गिर गई है उसके पास ना जुराबे हैं न जूते है। उसका सिर भी ढका हुआ नहीं है मेरी दूसरी आंख से भी नीलम निकाल लो और जाकर उसे दे दो मैं एक रात और तुम्हारे साथ रहूँगी अबाबिल ने कहा लेकिन मैं तुम्हारी आंख से नीलम नहीं निकाल सकती क्योंकि तुम बिल्कुल अंधे हो जाओगे अबाबिल नन्नी अबाबिल प्रिंस ने कहा जैसा मैं तुम्हें कह रहा हूँ वैसा करो तो अबाबिल ने प्रिंस की दूसरी आँख से मैं नीलम निकाल लिया और उसे लेकर तेज़ी से उस लड़की के पास गई और नीलम उसकी हथेली में रख दिया बा प्रिंस के पास वापस आ गई अब तुम पूरी तरह अंधे हो गए हो उसने कहा इसलिए मैं तुम मैं सदा तुम्हारे पास ही रहूंगी अगले दिन वह सारा समय प्रिंस के कंधे पर बैठी रही और जो कुछ उसने अपरचित जगहों में देखा था उनकी कहानियां उसे सुनाती रही उसने उन लाल रंग के आइबिस पक्षियों के बारे में बताया जो नील नदी के किनारे कतार में खड़े होकर मछलियां पकड़ते हैं उस विशाल हरे शांप के बारे में बताया जो खजूर के पेड़ पर चढ़ जाते हैं फिंग्स के विषय में बताया जो रेगिस्तान में रहती है और सब कुछ जानती है और उतनी ही पुरानी है जितनी पुरानी दुनिया है चांद के पहाड़ों के राजा के बारे में बताया जो अबुनस समान काला है और एक बड़े हीरे की पूजा करता है प्रिय नन्ही अबाबिल प्रिंस ने कहा तुमने मुझे आश्चर्यजनक रहस्यमयी बातें बताई लेकिन दुर्भाग्य से बड़ा कोई रहस्य नहीं होता नन्ही अबाबिल मेरे नगर के ऊपर उड़कर चक्कर लगा और मुझे बताओ कि वहाँ तुम्हें क्या दिखाई देता है अबाबिल ने उस विशाल नगर का चक्कर लगाया और उसने देखा कि धनवान लोग अपने सुंदर घरों में उत्सव मना रहे थे और गरीब उनके घर के फाटकों के पास बैठे थे वह उड़कर प्रिंस के पास वापस आई और जो कुछ देखा था उसे बताया तुम पर मुझ पर सोने की परतें चढ़ी हुई हैं प्रिंस ने कहा तुम्हें सोने की एक एक परत उतारनी होगी और उन गरीबों को देनी होगी एक एक कर सोने की परतें अबाबिर उतारती गई जब तक हैप्पी प्रिंस भद्दा और दूसरे रंग का दिखाई न देने लगा एक के बाद एक सोने की परत वह गरीब लोगों के पास ले गई बच्चों के चेहरे खिल उठे और वह गलियों में हंसने और खेलने लगे फिर बर्फ गिरने लगी और बर्फ गिरने के बाद खूब ठंड पड़ी हर कोई फर के कपड़े पहनने लगा छोटे लड़के चमकीली लाल रंग की टोपियाँ पहने बर्फ पर स्कटिंग करने लगे बेचारी अबाबिल ठंड में ठिठ गई ठिठ गई लेकिन वह प्रिंस को छोड़कर न गई वह उससे बहुत प्यार करती थी लेकिन आखिरकार वह समझ गई कि उसकी मृत्यु निकट आई आ गई थी अलविदा प्रिय प्रिंस वह बुदबुदाई, उसने हैप्पी प्रिंस को प्यार किया और उसके पाँव में गिर गई वह मर गई थी उसी पल मूर्ति के भीतर से चटकने की एक अनोखी आवाज आई शीशे के बने उसके दिल के दो टुकड़े हो गए थे ठंड बहुत ही भयंकर थी अगली सुबह मेयर अपने नगर पार्षदों के साथ चौराहे में घूम रहा था ये भगवान हैप्पी प्रिंस कितने दरिद्र लग रहे हैं उसने कहा और उनके पाँव के निकट एक मरा हुआ पक्षी है उसने आगे कहा हमें आदेश देना चाहिए कि पक्षियों को यहाँ मरने की अनुमति नहीं है उन्होंने हैप्पी प्रिंस की मूर्ति को गिरा दिया फिर उस मूर्ति को भट्टी में पिघला दिया लेकिन मूर्ति का टूटा हुआ दिल नहीं पिघला इसलिए उसे मिट्टी के ढेर में वहां फेंक दिया जहाँ मृत अबाबिल पड़ी थी इस नगर की दो सबसे मूल्यवान चीजें मेरे लिए लेकर आओ ईश्वर ने अपने एक देवदूत से कहा देवदूत शीशे का टूटा हुआ दिल और मृत पक्षी मृत पक्षी ले आया तुमने सही चुनाव किया है ईश्वर ने देवदूत से कहा मेरे स्वर्ग लोक के उद्यान में यह नन्ना पक्षी गीत गाएगा और हैप्पी प्रिंस सदा वहां रहेगा समाप्त